रहां भोजदलारामनयनम पीतांबराल श्याम द्विभुज प्रसन्न वदनमी सीतया शोभितुण्यामृतसागर प्रियगण्रात्रादिवीरभा वंदे विष्णुशिवादी स्यमश भक्तिष्ट सिद्धि प्रदम मृदु मंद सुभग चारु चितवनि भली रवि कुल निमि जय श्री राघव मैथली प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जा हृदय आगार बसही राम सल धर प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा जय मीरा के गिरधर नागर सूर के श्याम नरसी के प्रभु सामिया तुलसीदास के राम अवधनाथ रघुनाथ आपका जीवन भर में दास सुनूँ जब जब या जन्मू इस जग में पद पंकज के पास रहूँ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 भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धे संत जन वंदनीय विद्वजन भगवत चरण कमला अनुरागी बंधुओं श्रद्धा मई माताओं जिनके श्रीमुख से वैदुष्यपूर्ण और भावपूर्ण कथा श्री जानकी माता की आप लोग श्रवण कर रहे थे ऐसी हमारी परम वंदनीया बहन स्वर्ण लता जी और इस मंच के परम विद्वान संचालक भैया जी संगीत की मधुर प्रस्तुति भगवत कथा में देने वाले कलाकार बंधुजन आप सभी के प्रति में भगवत भाव से सादर प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ प्रीतिपूर्वक श्री भगवान नाम संकीर्तन करें तदनंतर श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से हम लोग श्री सीताराम कथा सुधार सा स्वादन लाभ प्राप्त करेंगे नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करेंगे जय शिया राम जय जय शिया राम जय सिया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय सिया राम जय सिया जैसिया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय शिया राम जैसियाम जे जय सिया राम जय शिया राम जय जय शिया जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम राम जय शिया राम जय जय शिया राम मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जपत पुरारी जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम राम जय श्रिया राम जय जै, जय श्रिया राम श्री सीता राम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय करुणा तरनी तन की रुज में प्रभु बोरियो ना मन को प्रतिकूल परिस्थिति के नितय झटका ना नन जान के राजस को सुख में दुख में मुख मोरियो न हो, हो तुम्हारे बल को अभिमान हमें हनुमान गुमान जो टूरिना बहु श्री हनुमान जी महाराज की जय पानी है राजस मानस को पर से ही पान होते हैं पानी पानी कृपा कविता बदरा बरसे सर से खान में पानी ये पानी डूबावत भाव में भव पानी के पार पठावत पानी पानी के तेज गुमान इनको पल में यह पानी उतारत तो पान तुलसीदास जी महाराज की जय राम ही केवल वे संत श्री तुलसीदास जी महाराज आए कहते आए हैं भगवान श्री राम, श्री राम जी राम को केवल प्रेम प्रिय है जो जानने वाले हैं वे जान लें भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी और गुरुदेव विश्वामित्र जी के संग श्री जनकपुर में मंडप पर विराजमान है यह श्री जानकी जी की जन्मभूमि है आप सुनते हैं कि महाराज जनक के यहां अकाल पड़ गया यह कथा बड़ा सार्थक संदेश देती है अकाल तो कलिकाल में पड़ते हैं कली बार ही बार दुकाल पड़े पाप की अधिक वृद्धि हो तो अकाल पड़े पर जनकपुर निवासी तो पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता जो तन से सुभग हैं मन से सुचि हैं स्वभाव से संत हैं आचरण से धर्मशील हैं विचार से ज्ञानी है व्यवहार से गुणवान है इतनी विशेषताएं फिर भी अकाल मानो यह कथा संदेश देती है कि जीवन में कितनी भी विशेषताएं हों पर भगवान की भक्ति के बिना जीवन नीरस ही बना रहता है अकाल ही पड़ा रहता है भक्ति के बिना क्योंकि वर्षा ऋतु रघुपति भगत भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु है महाराज जनक गुरुदेव के पास गए गुरुदेव ने कहा कि तुम और महारानी मिलकर हल चलाओ और यह हल चलाना क्या है कोई मामला उलझ जाए तो हल करने के लिए जो विचार करते हैं यही तो हल चलाना है और महाराज महारानी मिलकर हल चलाए देहाभिमान से मुक्त हुए विदेह महात्मा अपनी नित्य संगनी सुनयना सुविशेषण लगाए सूक्ष्म दृष्टि के साथ मिलकर सुमति की भूमि पर विचार का हल चलाते हैं तो हल का फल कभी कभी घट से टकरा जाता है और घट से श्री जानकी जी प्रकट हो जाती है संकेत बड़ा सार्थक है घट से ही श्री जानकी जी प्रकट हुई घट कहते हैं हृदय को और घट कहते हैं घड़े को भक्ति माता हृदय से ही प्रकट होती हैं खोपड़ी से नहीं इसका नाम ही खोपड़ी खो दिया है इसीलिए तो पड़ी है ये खोपड़ी वाले तो भक्ति माता का हरण करते हैं रावण के दस खोपड़ी है श्री सीता जी वहां प्रकट नहीं हुई वही तो हरण करता है पर विचार का हल अगर घट से छू जाए तो भक्ति माता प्रकट हो जाती है अच्छा जैसे ही भक्ति माता प्रकट हुई तो वर्षा होने लगी जनकपुर वाले गा रहे थे जय ललि मैया जय ललि पर ताकी फली जय मिथले मिथिलेश दूर अकाल भयो जब मई से प्रगति जनक लली मैया प्रगति जनक लली पुरवासी सुख पावे गावे गली, गली जय मिथले सुनि जानकी माता के प्रकट होते ही वर्षा होने लगी वर्षा जनक जी बड़े प्रसन्न हुए कि भक्ति का आगमन हुआ और इसीलिए उन्होंने सोच लिया कि भक्ति आई तो भगवान भी आ जाएंगे भक्ति के कारण भगवान आ जाएंगे क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा प्रतिज्ञा की जो धनुष तोड़ दे उसी के साथ श्री सीता जी का विवाह क्यों क्योंकि श्री जानकी जी ने आंगन बुहारते समय धनुष को बाएं हाथ से उठाकर एक रख दिया और यह धनुष अभिमान का रूप है और इस जिस अभिमान को बड़े से बड़े साधक अपनी जगह से नहीं हिला पाते हैं उस अभिमान को अपनी जगह से हटा देना भक्ति के बाएं हाथ का खेल है सीता माता ने हटा दिया अजय भक्ति अभिमान को तोड़ती नहीं उसका स्थानांतरण करती है जो अभिमान पुर्जन परिजन आदि से जुड़ा रहता है वह अभिमान केवल रघुनंदन से जुड़ जाए यही अभिमान का स्थानांतरण है जनक जी ने भी सोचा कि भगवान आएंगे और भगवान आए इसीलिए जनकपुर वाले तो विनोद करते काहे करत अभिमान रघुवर राम लला काहे करत अभिमान रघुवर काहे अभिमान रघुवर राम लला हमारे राम जी को तो अभिमान है ही नहीं उन्हें बुरा काहे को लगे पर श्री लक्ष्मण जी को तो राम जी का ही अभिमान है लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे राम जी क्यों ना करें अभिमान सखिया बोली किस बात का अभिमान है ये बड़ी कठिनाई से बड़ी मुश्किल से कभी कहीं किसी को मिलते हैं बड़े दुर्लभ हैं सखिया बोली हाँ ये बात तो है मुश्किल से तो मिलते हैं पर मुश्किल से मिलते हैं अयोध्या वालों को जनकपुर वालों को नहीं अयोध्या वालों को तपस्या करनी पड़ती है फिर कहते हैं अगले जन्म में मिलेंगे और अगले जन्म में फिर चौथे पंत तक प्रतीक्षा तब गुरुजी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया बड़ी मुश्किल से मिले लेकिन जनकपुर में बड़े जतन के बाद पुत्र बनी नृपदशरथ गृह आए किंतु जनकपुर समाचार सुनी आ गए बिना बुलाए बड़े जतन के बाद पुत्र बनी नृप दशरथ गृह आए किंतु जनकपुर समाचार सुनी आ गए बिना बुलाए बनी बैठे मेहमान रघुवर राम लला बन बैठे मेहमान आए करते अभिमान भगवान बिना निमंत्रण के आए अजय क्या आ सकते हैं भगवान एक सखी ने कहा कि जनकपुर की तो महिमा बड़ी महान है सुच तीरथ धाम अनेकन है सबकी अपनी अपनी गरिमा सख किंतु विदेह पुरी लखके लघु लागत मोह सबे उपमा मिथिलेश से भूप राजेश जहा सबते बढ़ी के मिथिला महिमा एक सखी बोली महिमा मिथिला की नहीं सजनी ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा जिन श्री जानकी जी की महिमा है उन श्री जानक जी की महिमा है कि भगवान भी बिना बुलाए दौड़े चले आ रहे हैं क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा भगवान भक्ति के बश में होकर आए और इसीलिए कर्ण कुछ भी नहीं कभी पड़ता मिलने वाला ही चला आता है िस नो भला का जानकी जी का किससे पुर में श्री जानकी जी के कारण आए और धनुष यज्ञ के इस महोत्सव में विराजमान है गुरु जी के संग श्री जानकी जी की कृपा से लेकिन धनुर्भंग गुरुदेव देख रहे हैं कि बड़े बड़े राजा जा रहे हैं धनुष तोड़ने पर धनुष किसी से हिल ही नहीं रहा है डई न संभू सरासन कैसे कामी बचन सती मन जय से श्री जनक जी ने देखा कि ये तो बड़ी विचित्र दशा है जिनसे धनुष हिलना है वे तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे जिनसे धनुष हिलना है वे तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे और जिनसे धनुष नहीं हिलना है वे राजा लोग बिना हिले मानते नहीं हैं आप सोचो यही तो विडंबना है जिससे काम हो सकता है वो करता नहीं है और जिससे काम नहीं हो सकता वो बिना किए मानता नहीं है एक आदमी ने कहा कि भैया हमको एक सहयोगी चाहिए एक सज्जन ने कहा हम तैयार है क्या करना है हमें कहा बाकी तो हम सब कुछ कर लेते बस विचार नहीं कर पाते तो तुम विचार किया करो हमें बताया करो फिर हम वो काम किया करें उसने सोचा यह काम तो बहुत बढ़िया का बिल्कुल हमें स्वीकार पर क्या मिलेगा का तीन हजार रुपये महीने हाँ बिल्कुल ठीक लेकिन उसने सोचा इससे पूछ तो लें का तुम क्या करते हो कहा भी नौकरी करते है? तो तुम्हें कितना मिलता है कहा हमें तो डेढ़ हजार मिलता है तो जब तुमको ही डेढ़ हजार मिलता है तो हमें तीन हजार कहां से दोगे बोले ये तुम विचार करो इसीलिए तो तुम्हें रखा है जिससे काम हो सकता है वो तो करे नहीं और जिससे नहीं हो सकता वो बिना किए माने नहीं जनक जी ने सोचा कि धनुष हिलना है राम जी से तो राम जी अपनी जगह से हिल नहीं रहे और ये राजाओं से धनुष हिलना नहीं है ये बिना हिले मानते नहीं है अजय ये राजा लोग भी गए परिकर बांधी उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिर पहले कमर कसी फिर अकुलाकर उठे के कहीं कोई पहले जाके धनुष न तोड़ दे चले इष्ट देवताओं को प्रणाम सबसे अंत में किया श्री अवध के एक संत वार्थ किया करते थे कि इन्होंने तो प्रणाम किया ही नहीं फिर देवता प्रतीक्षा कर रहे थे कि धनुष तोड़ने जाएंगे तो हमें प्रणाम करेंगे परिकर बांध कमर कसली अभी उठे थोड़े ही हैं याद करेंगे उठे खड़े हो गए वो तो तो अभी गए थोड़े ही हैं अकुलाई चले वो तो गए तो इष्ट देवन सिरुनाई इष्ट देवताओं ने अपने अपने सिर झुका लिए कि धन्य हो ऐसे भक्त हमें और कहाँ मिलेंगे और जिनके कारण उनके पूज्य पुरुषों के सिर संकोच से झुक जाते हों, ऐसे लोगों से समाज की समस्या का समाधान नहीं होता धनुष नहीं टूटता एक सज्जन बोले चलो इन्होंने इष्ट देवों को अंत में ही प्रणाम किया पर इष्ट देवों को इनकी प्रार्थना सुननी तो चाहिए थी इष्ट देव विवश है मजबूर है क्यों आप कल्पना करो अनेक राजा इकट्ठे हैं उनमें एक सौ राजा श्री गणेश जी के भक्त हैं तो एक राजा जा रहा धनुष तोड़ हे गणेश जी महाराज हमसे धनुष तोड़वा देना हमसे धनुष तोड़वा देना तो सभा में जो निन्यानवे बैठे हैं वो कह रहे गणेश जी महाराज इससे धनुष मत तोड़वाना नहीं हम क्या तोड़ेंगे अब गणेश जी के साथ बड़ी मुसीबत एक की सुनें कि निन्यानवे की और मजे की बात यह कि जिससे धनुष नहीं टूटता था, था वो भी निन्यानवे में शामिल हो जाता था वो कहता था हमसे नहीं तोड़वाया कोई बात नहीं पर इससे मत तोड़वाना टूटा ही नहीं किसी से धनुष तभी राजा लोग इकट्ठे हो गए तुलसी व्यंग करते हैं कस एक ही बारा सहस दस एक कही दस ए कही बा दस एक कई बारा लगे उठावन करा दस ए एक एहस ए दस हजार दादा ये इकट्ठे हुए पर एक नहीं है ये अजय एक बात बताओ दस हजार मिलकर धनुष तोड़ते तो विवाह तो एक कई होगा वो एक कौन होगा ये राजा लोग बोले हमने पहले ही फैसला कर लिया पहले तो इकट्ठे होकर धनुष तोड़ दो फिर आपस में लड़ेंगे जो जीतेगा उसी का विवाह जिन्होंने पहले ही फैसला कर लिया बाद में तो लड़ना ही है ऐसे लोग इकट्ठे तो हो सकते हैं एक नहीं और इसीलिए इनसे भी धनुष नहीं हिला अरे ऐसा संगठन अगर गणित के ढंग से लिखो तो अंक एक बाकी सब शून्य ऐसा संगठन जिसमें हर आदमी अपने को हीरो समझे बाकी सबको जीरो समझे ऐसे संगठन से समाज की समस्याओं का धनुष नहीं टूटता यह विदेह राज ने जाना और विदेह राज ने देखा कि किए तो ठीक नहीं बोले वचन रोस जनुसारे बोले बोले वचन रोष ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोले क्योंकि विधेयराज तो सदा बोध में है क्रोध अच्छा देखो क्रोध जरूरी है कि नहीं क्रोध आग है एक सज्जन बोले आग है हम का बिल्कुल आग है लेकिन आग से ही घर चलता है आग चूल्हे में जलेगी भोजन बनेगा उसी से घर चलेगा लेकिन आग से ही घर जलता है तो आग घर चलाने के लिए है घर जलाने के लिए नहीं है क्रोध का कैसे उपयोग किया जाए हम लोग बिजली के तार जोड़ते लेकिन पहले अपना इंतजाम कर लेते हमारे भीतर नहीं बाहर से ही बोले वचन रोष जनोसान है परम ज्ञानी विदेहराज ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोले और बोले क्या बस बस बस हो गया आप जानी कौ मां खे भट्टमान कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं हमने समझ लिया पृथ्वी वीरों से रहत हो गई वीर विहीन मही में जानी और यह कहकर देखा किधर के लक्ष्मण जी की तरफ असर हो रहा है कि नहीं कहने वाला तो उधर देखे गई जिनके लिए कह रहा है एक गुरुजी एक गांव में गए लोगों ने बड़ी प्रशंसा की एक सज्जन ने उनको गुरु बना लिया और गुरुजी बनाते ही तुरंत पहुंचाओ कहने लगा अब आप गुरुजी बन गए तो कुछ सुनाओ गुरुजी ने समझ गए कि गुरु नहीं ये चेला नहीं गुरु वही मिला है गुरुजी ने कहा कि बेटा राम राम किया अरे ये तो दो अक्षर गए बेकार साधारण सब लोग जपते इसमें क्या हमें ऊंचा सुनाओ कुछ लोग सुनते ही ऊंचा है छोटी मोटी बात उन्हें समझ में ही नहीं आती गुरुजी बोले तो रामायण अरे ये तो सब लोग पढ़ते हैं कुछ ऊंची बात गुरुजी ने कहा गीता हाँ बोले ये कुछ थोड़ा बहुत चल सकता है तो गुरुजी ने कहा कि आज तो हम महात्मा सुनाएंगे कल सुनाएंगे तुम्हें महात्मा ही सुना अब गुरुजी ने एक श्लोक लिया सर्व दो गावो दोग धा गो नंदना ये सभी उपनिषद जो हैं सो गाए हैं और दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं गीता ज्ञान ही दुग्ध पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है और जो गुरुजी ने व्याख्या की चिल्ला के आनंद आ, आ गया मारा वा, वाह वाह वाह वा, वा, क्या बात कही ओहोहो बस गुरु गुरुजी कहेंगे भला कमाल का स्रोता है वो एक घंटे तक बोलते रहे और बाद में गुरुजी ने कहा कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो बोले हमें समझ में ना आए आप कम समझाते हम ज्यादा समझते हैं गुरुजी बोले कि फिर भी ना समझ में आया हो तो पूछ ले कहने लगा गुरुजी आपका एक एक अक्षर समझ में आया केवल एक छोटी सी बात समझ में नहीं आई क्या आप कह रहे थे दो गधा तो ये ये दो गधा कौन है ये हमें समझ में नहीं आया गुरु चुप चेला बोला आपने बताया नहीं दो गधा कौन थे गुरु जी बोले एक हम और दूसरे तुम हम तो तुम्हें बिना सोचे समझे समझाते रहे और तुम बिना समझे हा हा हा करते रहे तो हम ही तुम है तो देखने वाला तो उधर देखे गई जिसके लिए बोल रहा है क्या असर हो रहा है कि नहीं जनक जी ने देखा लक्ष्मण जी की तरफ क्या असर हो रहा है कि नहीं और लक्ष्मण जी पर असर हुआ कैसे जनक जी ने कहा अब जनी कऊ माँ खे भट्टमानी और लक्ष्मण जी ने यही शब्द पकड़ लिया माँ खे लखन मे लख कुटिल लक्ष्मण जी माखे लखने भाव टेढ़ी हो गई क्यों ना करें अभिमान हम करते हैं अभिमान माखे माने अभिमान ना करें और जनक जी ने जो देखा कि गया समझ गए काम बन गया लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए बड़े प्रसन्न हुए जनक जी मन ही मन के डंडा खड़ा हो गया है तो झंडा अपने आप लहरा जाएगा रघुपति कीरति विमल पता का दंड समान भय उस जा और लक्ष्मण जी उठकर खड़े हुए पर धन्य है लक्ष्मण जी आह हाहा देखो इन्हें भी बड़ा क्रोध आया पर क्रोध पर संयम कितना कहीं ना सकत लघुवीर डर लगे वचन जनु बाण ये बाणी बाण की तरह लगी लेकिन राम जी के डर से बोल नहीं रहे हैं क्रोध में अगर भगवान का डर बना रहे तो क्रोध के कारण कोई अमंगलकारी कृत्य नहीं होता भगवान का डर कही न सकद रघुवीर डर और बोलना ही पड़ा तो राम जी के चरणों में प्रणाम करके बोले हम लोग क्रोध करते हैं कई लोग कितने जितने क्रोध करने वाले महाराज सब अपने को श्री लक्ष्मण ही समझते हैं एक सज्जन हमारे परिचित बिल्कुल दुबले पतले हड्डी पसली तक दिखाई देती है क्रोधी बहुत है उन्हें जब क्रोध आता है तो कभी ये नहीं कहते कि हमें क्रोध आ रहा है वो क्रोध आता फिर हम लक्ष्मण हैं फिर हम लक्ष्मण ऐसे ऐसे कांपते हैं एक दिन ऐसी हम हैं। अरे हम रहने दे। तेरे ही जैसे होते हैं लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी को क्रोध आता था तो धरती कांपती थी तू तो खुद कांप रहा है लखन सकोप वचन जब बोले डगमगान मही दिग्गज ढोले श्री लक्ष्मण जी को क्रोध भी आया तो भगवान के चरणों में प्रणाम करते ना राम पद कमल सिरू बोले गिरा प्रमाण आह राम जी के चरणों में प्रणाम करके बोला जाए तो वाणी प्रमाण प्रस्तुत करती है और कहा क्या कही जनक जैसे अनुचित ye manad kabul mani yani tab kabul mani ye manad ve manad kabul mani rab बैठे हैं और जनक ने ऐसी बात कही किसी ने कहा रुको, रुको रुको रुको रुको जनक जी वयो हैं गुरु जी उत्तर दें तो दें और तुम जनक लक्ष्मण जी ने कहा हम ही बोलेंगे क्यों यहां राम जी रघुनाथ जी नहीं बैठे रघुवंश मणि बैठे राम जी हैं रघुकुल मणि और लक्ष्मण जी बोले हम हैं फाणी ये मणि वैसे कुछ नहीं बोलता पर राम रूपी मणि पर आपत्ति आए तो ये फनी फन फण फुलाकर खड़ा हो जाता है ऐसे श्री लक्ष्मण जी अच्छा जब बोलो क्या कह रहे प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिले तो कंदुक ब्रह्मांड उठाओ गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लो सभा में बैठे राजा कांप गए एक राजा ने बगल वाले से कहे हो तो बोले हाँ सुन तो रहे दूसरा बोला तो ब्रह्मांड ही उठ रहा तो तीसरा राजा बोला अपना क्या होगा चौथे राजा ने कहा जो सबका होगा सो अपना होगा ब्रह्मांड में कौन अपन अकेले ही उठेंगे सब उठेंगे सो उठ जाएंगे एक राजा बोला हमने पहले ही कही थी कि घर चलो जनक जी तक कह रहे थे निज निज ग्रह जाहू तुम ही बैठे रहे तमाशा देखने घर में रहते तो में रहते तो पहला राजा बोला क्यों रे तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है यहां तो सब इकट्ठे उठाएंगे सो उठ जाएंगे रखेंगे फिर के जहां आ जाएंगे लक्ष्मण जी बोले रखेंगे नहीं काचे घट डालो फोरी बस बस राजकुमार फोड़ ही डालोगे तो हम सब की दशा क्या होगी लक्ष्मण जी बोले चिंता नहीं बनाने वाले भी तो बगल में बैठे लवन में ब्रह्मांड निकाया रचई जास अनुशासन माया अब कच्ची घड़े की तरह फोड़ूंगा तो बन तो जाएगा फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं बात धनुष की हो रही है ये धरती की नहीं हो रही अब कई लोग बड़े विचित्र हैं जब धरती उठाएंगे श्री लक्ष्मण जी तो धनुष नहीं उठ जाएगा पर कुछ लोग होते हैं एक आदमी रेलगाड़ी में बैठा पोटली अपने सिर पर रखे किसी ने कहा ये पोटली सिर पर क्यों रखे हो जब रेल में बैठे हो बोले अब सब वजन रेलगाड़ी पे नहीं कुछ तो अपने सिर पर भी होना चाहिए अच्छा सिर पे रखबी ले तो भजन रेलगाड़ी पे नहीं है लक्ष्मण जी ने कहा अगर यही बात है तो सुनो कमल नाल जी जेमी चढ़ावो कमल नाल न सत प्रमानद नाल जिचा ना कमल नाल कमल नाल जिमीचा नाल जी चाचा नाले जाप जाप, नाले जाप, जाप जाप जाप। कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ा कर ले जाऊं और यहां तक कहा तोरों छत्रक दंडी अब देखो कितने जोश में बोल रहे हैं लक्ष्मण जी पर भगवान ने कहा लक्ष्मण इतनी शक्ति है तुम में धनुष ब्रह्मांड को उठा ले और धनुष को ले जाओ और छत्रक दंड की तरह तोड़ डालो इतनी ताकत है लक्ष्मण जी बोले ये मैंने कब कहा ये मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मुझ में इतनी शक्ति है तो जब शक्ति है ही नहीं तू ये करोगी कैसे एक आदमी दुकानदार के सामने खड़ा होकर वाह वाह बड़ी आलीशान दुकान है अभी खुल गई बहुत अच्छा आज तुम ये भी खरीदेंगे ये भी खरीदेंगे ये भी खरीदेंगे दुकानदार ने कहा जेब में पैसे हैं पैसे जे वही नहीं है यहां तो कुछ है ही नहीं तो काहे में खरीदोग एक आदमी अपनी घोड़ी की तारीफ करता महाराज ऐसे चलती हवा से बातें करे कान ऐसे मिले रंग तो देखते ही रह जाओ बड़ी अद्भुत उसमें गुण ही गुण गुण ही गुण गुण ही गुण कमी सिर्फ एक तो सुनने वाला पूछता क्या कमी है तो कहता मर गई अब जब मर ही गई तो काय के गुण रहे जैन लक्ष्मण जी कहते ये भी करूं ये भी करूं ब्रह्मांड गेंद को के समान ब्रह्मांड उठा लूं धनुष को लेकर जाऊं छत्रक दंड की तरह तोड़ डालूं भगवान ने कहा इतनी शक्ति है बोले हमने कब कहा ताकत नहीं है अच्छा शक्ति नहीं है तो करोगे कैसे बड़ी सुंदर बात लक्ष्मण जी ने कही तो प्रताप बलनाथ आपके प्रताप के बल पर मेरे बल पर इतना भरोसा जो न प्रभु पद शपथ कर न धरोनुत धनुषान हाथ में नहीं रखूंगा भगवान आपके बल का भरोसा यह है। भगवान के बल का जिसे भरोसा है लक्ष्मण जी जब बोले तो डगमगान ही मई धरती हिलने लगी राम जी बोले लक्ष्मण शांत शांत शांत तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं लक्ष्मण जी बोले दो अभी भी नहीं हिल रहे हैं कहा कौन बोले ना धनुष हिलता है ना आप हिलते हो दो में से एक भी हिले तो काम बने और सूर्योदय अगर देर से होगा तो किसे कष्ट नहीं होगा भगवान ने कहा प्रातः काल देखना पूर्व दिशा से सूर्योदय नहीं पहले अरुणोदय होता है लक्ष्मण अगर मेरा प्रभाव सूर्य है तो तुम उस सूर्य की लालिमा हो जब तक तुम प्रकट न हो जाओ तब तक हमारा प्रभाव रूपी सूर्य कैसे प्रकट हो जाए विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना अरे विश्वामित्र मित्र शुभ जानी ज्ञ ज्ञानी विश्वा समय समय शुभ जानी ज् विश्वामे परिता विश्वा में विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना कहा कि राम उठो शिव धनुष का खंडन कर दो ये गुरुदेव की भाषा पर आप ध्यान दें गुरुदेव ने यह नहीं कहा कि तुम भी प्रयास करो भन जाऊ भाव चापा राम जी मन में सोचने लगे कि धनुष तो टूट गया गुरुदेव के संकल्प में तो टूट ही गया अब मुझे तो केवल जाकर छूना है गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया हर्ष विषाद न कछ उर आवा और ऐसे चले जैसे हाथी जा रहा हो सहज ही चले सकल जग स्वामी मनो मंजूबर कुंजर गामी हाथी आजकल भी आते गाँव में बहुत आते हैं और एक हाथी आ जाए मुझे तो लगता है कि भारतवर्ष का वैभव देखना हो तो शहरों में देखो और भारतवर्ष की श्रद्धा देखनी हो तो गाँव में देखो एक सज्जन बोले आपको क्या लगता है गांव शहर में क्या अंतर लगता है अपने अपने आधार पे बताओ हमने कहा गाँव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं। और शहर के लोग तो साधु को भी भिखारी समझते हैं एक हाथी गांव में आ जाए तो गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं जय हो गणेश जी महाराज जय हो छोटे हाथ जोड़ो गणेश जी हैं मुझे नहीं लगता कि कोई और पशु ऐसा हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हों जितने हाथी के लेकिन एक दूसरी विडंबना भी, भी है जितने भोंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं किसी के पीछे नहीं पड़ते हो गांव भर के वयोवृद्ध अगर हाथ जोड़े आगे खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होंगे हमें आज तक समझ में नहीं आता कुत्तों को हाथी से क्या परेशानी और अगर कुत्ते बोल पाते हम उनकी भाषा समझ पाते तो वो एक ही बात कहते कि हमें हाथी से कोई परेशानी नहीं फिर क्यों भौंकते हुए इसके पीछे पड़े हो कहा हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वे सहन नहीं हो रहे निश्चित बात है जिसकी स्तुति होगी निंदा भी उसी की होगी जय हो। हाथ जोड़े स्तुति करने वाले अगर आगे खड़े होंगे तो भौंकने वाले पीछे पड़े होंगे बहुत सुंदर अच्छा एक बात और है कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि सामने आके भोंके आज तक कभी किसी हाथी के आगे आके कुत्ते नहीं भौंके, भौंकते ही नहीं आगे आके भोंकते नहीं और पीछे भोंकना बंद करते नहीं लेकिन हाथी अपनी मस्ती से जाता है चाल में मस्ती क्यों बनी क्योंकि हाथ जोड़ने वालों के पास वह ठहरता नहीं है और भोंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है अपनी मस्ती में चला जाता निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कन्या भगवान भी वैसे ही झूमते हुए जा रहे हैं श्री जानकी माता प्रार्थना कर रही है आ हो महेश भवानी प्रसन्न महेश प्रसन्न शंकर भगवान आप प्रसन्न हो जाओ धनुष आपका है भवानी माता आप प्रसन्न हो जाओ आशीर्वाद आपने दिया है और हे गणेश जी महाराज आप प्रसन्न हो जाओ अच्छा देखो गणपति जगबे गणपति जग बंधन गणपति जग बंदन दाए गणपति जग बंदन का जगबंदन शंकर भवानी नंदन शंकर भवानी नंदनदारी जगवान गणपति जगवान सदन गज बदन विनायकृप सुंदर सवनायक गाये गणपति जगवान गाय गणपति जग बंद गाइए गणेश जी का स्मरण किया कि बाबा इस धनुष का वजन कम कर दो श्री गणेश जी बोले इस काम के लिए हम ही मिले हैं हमारा ही वजन कौन सा कम है गणेश जी महाराज लेकिन वजन कम करने की कला में आप कुशल हैं जितने तुंदिल स्थूल देखते हैं अगर वजन उतना ही होता तो बेचारे चूहे की क्या हालत होती अच्छा देखो कितना अद्भुत श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और हमारी संस्कृति ने संदेश दिया हम उन्हें प्रथम पूज्य मानते हैं कि छोटे से छोटा चूहा जैसा प्राणी भी जिनका वजन उठा ले वही हमारे लिए प्रथम पूज्य है हमने उन्हें प्रथम पूज्य नहीं मनाया कि बड़े बड़े जिनका वजन ही ना उठा पाए बहुत बड़े हो तो बड़े बड़े बहुत बड़े अरे गणेश जी से बड़ा कौन होगा पर चूहा भी वजन उठा लेता है ये धनुष भी वैसे ही हो जाए दिखता तो ऐसे ही रहे लेकिन वजन में हल्का हो जाए ठीक है तब तक उन्हें लगा धनुष से ही क्यों ना कहते धनुष से कहा कि तुम हल्के हो जाओ धनुष ने कहा भरी सभा में हलके सभा में तो लोग और भारी बन बन के बैठते हल्के भी हो तो भी और भारी सभा में हल्के हों श्री जानकी जी ने कहा कि धनुष राम जी को का दर्शन कर रहे वहां श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं कहाँ है वहां कहा आ रहे हैं? मेरे पास क्यों हमें उठाने के लिए का जिसका बोझ उठाने के लिए भगवान ही कृपा करके चल के आ रहे हो वह भी चिंता के बोझ से हल्का नहीं होगा तो फिर और कौन हल्का होगा हो हरु रघुपति निहारी राम जी को देखकर कर हल्के हो जाओ धनुष ने कहा ठीक है हल्के तो हो जाए पर कितने सीता जी बोली यह मैं नहीं बता सकती कल दर्शन किया था जाड़े के दिन सवेरे सात बजे एक दोना फूल तोड़ने में भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए जिसे पसीना आ जाए वो कितना वजन उठा सकता मैं नहीं बता सकती तो हल्के कितने हों का हो हरु रघुपति निहारे राम जी को देखकर कर हल्के हो जाओ अब तो श्री राम जी की ओर ही देखा प्रवतन चितई प्रेम अपन ठाना प्रेम अपन ठाना तो कृपा निधान राम सब जाना क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जो जान निहारा उधर जनक जी विश्वामित्र जी से बोले महाराज राम जी को काहे को जाने दे रहे हो क्यों जिन राजाओं से धनुष नहीं टूटा भी उदास बैठे हैं और राम जी शुभ मंच पर देव भविष्य लिए यह शिष्य सभा सरसाती रहे इनसे नहीं चाप विनीत चढ़े यह रीत प्रतीत की थाती रहे मुह सोच निराश भये शिशु की न प्रसन्न मई दुति जाती रहे प्रण की पूर्ति कैसे होगी विधेयराज जनक जी ने कहा प्रण की वह पूर्ति पूजे न पूजे यह मूर्ति सदा मुस्काती रहे यह प्रेम राम जी झा रहे हैं सुनैना माता कहती हैं कि ये छोटे से राजकुमार को भेज रहे हैं सखी ने कहा तेजवंत तो लघुगनी है नारानी और श्री सीता जी ने प्रेम पन ठाना प्रिय पाहुने के प्रति प्रीति बधू प्रगटी नहीं घूट में ही रही अनुराग उमंग तरंगणी भी तट से न बढ़ी तट ही में रही दुख की घटा बिंदु नहीं बरसी दृघ संपुटी के पट में ही रही घटिका में घटी इतनी घटना फिर भी घटकी घट ही में रहे राम जी जान गए इसलिए सियाही विलो की तके ऊ धनु कैसे चितव गरुड़ लभु व्याल जे से अब धनुष की ओर देखा आ, आ, आ, आ, लेत चढ़ा हे न लखा देख सब रे जी छम्य रामधनु तोला रा। आ, भगवान ने धनुर्भंग कर दिया लेकिन कितना अद्भुत संकेत कोदंड के दो खंड कर दिए पर प्रत्यंचा नहीं टूटी रस्सी नहीं मानो रस्सी को संस्कृत में कहते हैं गुण और ये कोदंड अकड़ा हुआ तो जहां गुण हो गए वहां अकड़ तो होती है जहा गुण वहां गुण वहां अकड़ भगवान ने एक संकेत दिया गुण तो बने रहे पर गुणों की अकड़ समाप्त हो जाए गुणों का अभिमान समाप्त हो जाए किसी ने कहा कि धनुष सभी प्रसन्न हुए तुम ही दुखी हुए होगे जुड़े हुए थे आज तोड़ दिए गए धनुष ने कहा भगवान की बड़ी कृपा कि हम तोड़ दिए गए हम तोड़ दिए गए भगवान की बड़ी कृपा कहा क्यों धनुष ने कहा जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे अजय बोलो धनुष जुड़ा रहेगा उस पर से बाढ़ चलेंगे तो दूसरे टूटेंगे धनुष ने काम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे और आज टूटे हैं तो दो को जोड़कर टूटे हैं इसलिए हमारा टूट जाना अच्छा है अभिमान जुड़ता है तो समाज टूटता है और अभिमान टूटता है तो समाज जुड़ता है आज मिथिला अवध जुड़ गए दशरथ जी जनक जी जुड़ गए वशिष्ठ जी सतानंद जी जुड़ गए आ सब जुड़ गए आनंद ही आनंद यह गुरुदेव की कृपा गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना और वहां प्रणाम करके कई बार लोग क्या करते हैं एक एक सज्जन मिले तो बोले गुरुजी को प्रणाम नहीं किया बोले हमने तो कर लिया का दिखाई नहीं मन ही मन कर लिया मन ही मन गुरु प्रणाम मन ही मन कीना अरे भैया मन ही मन नहीं ऐसे तो कोई भोजन ही मन ही मन कर ले कर लिया मन ही मन सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा गुरुदेव समक्ष है तो सिर रख के प्रणाम करो दूर है तो मन ही मन प्रणाम करो आ श्री सीता जी जयमान लेकर आई आ अजय धनुष एक बात बताओ बड़े बड़े राजा लोग तुम्हें उठाने आए तब तो तुम उठे नहीं और नन्हे से राजकुमार राम जी के हाथों उठ गए धनुष ने काम उठे तो राम जी के हाथों उठे अपने उठने में अपनी उन्नति में भी भगवान का हाथ देखे तो ऐसा उठना किस काम का कि गिरा दिए गए धनुष ने काम गिरे तो भगवान के चरणों में गिरे गिरने का क्षण आए तो भगवान के चरणों में गिरे उठने का क्षण आए तो भगवान की कृपा का हाथ देखे लेकिन तुम्हें उठाया और गिराया क्या भगवान ऐसे ही करते कि ऊपर उठा के पटक दें? नहीं नहीं। फिर का भगवान तो ऊपर ही उठा रहे थे नीचे तो मैं गिरा हूं भगवान ऊपर उठा रहे थे इसका अर्थ का ज्ञान अखंड एक सीतावर श्री राघवेंद्र ज्ञान के स्वरूप हैं, तो वे ऊपर उठा रहे थे मन देह भाव से ऊपर उठो मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर उठो ऊपर उठो भगवान मुक्ति दे रहे थे हमने कहा कि प्रभु इतने दिन मिथिला में रहा हूं मुझे मुक्ति नहीं भक्ति चाहिए भगवान ने इसीलिए नीचे गिरा दिया कि भक्ति तो चरणों में ही हो सके तो दो टुकड़े क्यों कर दिए धनुष बोला चरण भी तो दो हैं और मैं तोड़ नहीं दिया गया जोड़ दिया गया रस्सी तो नहीं टूटी है अभी तक आज जो घटना घटी बड़ी अद्भुत है मैं यही चाहता हूं कि एक रूप से श्री राम जी के चरणों में पड़ा रहूं और एक रूप से श्री जानकी माता के चरणों में पड़ा रहूं और दोनों को जोड़ने वाली ये अनुराग की रस्सी कभी न टूटे यही मैं चाहता हूं यही मैं। श्री जानकी जी भगवान का दर्शन किया जाय समीप राम छवि देखी जाए रही जनु कु चित्र अवर देखी जाए राम छवि देखी kabi a kabi kabi e ram chabi dekhi jaye sa जनु कुरी चित्र अवदेख चित्र अवरे की, चित्र अवरे की राम जी का दर्शन किया देखते ही रह गए एक सखी ने कहा कि प्रभु सिर झुका दीजिए हमारे राम जी बड़े सरल जैसे सिर झुकाने लगे दूसरी सखी बोली बहन गजब हो गया आज भरी सभा में रघुवंशी वीर का सिर झुक रहा है राम जी दूसरी सखी बोली अपने मतलब के लिए बड़े बड़े झुक जाते राम जी तुरंत सिर सीधा करके बैठे। गए लक्ष्मण जी ने कहा पर उचाए जो हो जाए सिर मत झुकाने अब राम जी सिर झुकाए नहीं श्री जानकी जी जयमाल पहनाए कैसे एक सखी ने बड़ा सुंदर उपाय सोचा अभी राम जी ने सिर झुकाया नहीं वो ऐसे ही गाने लगी छो सहेली सहेलीवण छवि आवलो सिया जयमाल राम रामी डी छवि आवलो राम रामजी ने सिर झुकाया नहीं और सखियां गाने लगी जयमाल गिर गई जयमाल गिर गई जब रामजी बड़े हैरान कि जब हमने सिर झुकाया नहीं तो जयमाल गिर कैसे गई सोचने लगे कि अगर गिरी ना होती तो सखियां गाती कैसे रामजी ने सोचा एक बार देख लें जयमाल गिरी है कि नहीं अब गले में माला गिरी है कि नहीं ये देखने कोई ऐसे तो करेगा नहीं राम जी माला गिरी है कि नहीं ये देखने के लिए जैसे ही सिर झुकाते हैं वैसे ही सीए जयमाल राम जनकपुरवासी बड़े आनंदित हुए भक्ति की जयमाल भगवान के गले में भक्ति के आगे इस भाव पर भगवान ने सिर झुका दिया भगवान के आगे हम सब सिर झुकाते हैं पर भक्ति के आगे भगवान भी सिर झुकाते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा अब जनकपुरवासी बोले कुछ लोग कहे जानकी जी धन्य जिन्हें राम जी मिले कुछ लोग कहे राम जी धन्य जिन्हें श्री जानकी जी मिले पर जनकपुर वाले बोले धन्य दोनों नहीं धन्य तो हम लोग हम सब सकल सुकृत कैसी जनक तो। जानकी राम छवि देखी जिन जानकी राम छवि देखी तो सुकृति हम सदी भगवान श्री सीता जी के संग बड़े सुंदर है भक्ति के साथ भगवान की सुंदरता है और यही कारण है कि श्री राम जी ने जो आदर्श स्थापित किया वो संसार में कहीं किसी दूसरी जगह नहीं दिखाई देता मुझे तो नहीं मिला आपको कोई उदाहरण मिला हो तो बताएं भगवान श्री राम जब सिंहासनासीन हुए श्री अवध में राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए जिनका पुराणों में उल्लेखनीय नाम हैं श्री राम जी के पूर्व अनेक राजा हुए राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए जिनका पुराणों में उल्लेखनीय नाम हैं बाद में भी बादशाह, बेगम और भूप हुए हैं अनेक इतिहास में तमाम हैं लेकिन एक परम्परा रही रानी रहें महल बीच राजा दरबार करें रानी रहें महल बीच राजा दरबार करें यही रही परंपरा लगाना विराम है लेकिन श्री राम सीता को साथ लेके बैठे राज्य सिंहासन ऐसे तो राजेश एकमात्र भूप राम है श्री राम जी सीता जी के साथ सिंघासनासीन होते हैं और यह अद्भुत और इसकी स्वीकृति गुरुदेव ने दी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा पुनः विप्रण आयस भगवान श्री सीता जी विराजमान हुए श्री भरत क्षत्र लिए खड़े हैं लोगों ने कहा हमने अपनी आँखों के आगे राम जी को राजा के रूप में देखा राम जी बोले हमारे पीछे देखो कौन है श्री भरत क्या लिए हैं छत्र उस छत्र के नीचे बैठा कौन है क्या प्रभु आप राम जी ने कहा कि राम अगर राजा बना है तो भरत की छत्र छाया में और भरत जी राम प्रेम मूर्ति तनु आही राम ही केवल प्रेम प्यारा प्रेम की छत्र छाया में ही राम राजता है भगवान प्रेम से तो हार जाते हैं श्री भरत से कहा पीठ पीछे की सेवा क्यों भरत जी ने कहा कुटिल हूँ पापी हूँ इसलिए भगवान ने दूर नहीं किया पर पीठ पीछे की सेवा दी पर श्री राम जी से पूछा तो राम जी ने कहा भाई जब कोई किसी से हार जाता है तो पीठ दिखा देता है मैं तो श्री भरत से हार गया हूँ इसलिए पीठ दिखा दी ऐसे प्रेम पराधीन प्रभु की ऐसी निराली महिमा है जिनके लिए तुलसीदास जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जाना हे प्रभो हर जन्म में मिलबास सरजू तीर का हम सब अवध की हो प्रजा राज्य हो रघुवीर का राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा राम हम इनकी प्रजा राम राजा महारानी श्री जनकनंदिनी महारानी जनक नंदिनी जिनकी कृपा में मजा ही मजा राम राजा हम हमारी राम राजा उनकी प्रजा राम राजा लक्ष्मण सुदर्ण दंड सम अविचल फहरावे प्रभु कीर्ति धुज राम हुँ हुँ राजा हमारे हम इनकी प्रजा राजा भगवत भक्त भक्त रिपुसूदन सुमिरन सो दिपु पावे सजा नाम राजा हमारे हम उनकी प्रजा राम राजा इनकी प्रजा नाम राजा सेवक हनुमत जिनके डर से डर पे राजा हमारे। राजा। राजे से कजा रामा जनराजेश ुलसीबा गवे कुण कर ताल बजा राम राजा बसी है जिनके नैनो युगल सरकार की झांकी न उनका मन लुभा सकती मलिन संसार की झांकी है लज्जित रंग में भोका दामिनी की दमक लज्जित लख के राम सीता संग सगुण साकार की झांकी विराजे चरणों में खड़े हैं लखन रिपु सूदन भरत जी भी हैं कर जोड़े विराजे चरणों में हनुमत है ये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 है ये उद्धार की झांकी राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा राम राजा केवल प्रेम प्यारा ज्ञान ले बहन जी प्रभाजी हमारे बीच पधारी हुई है हमारा बड़ा सदभाग्य है मुझे मालूम नहीं था तो पहले उन्हीं का आनंद लेते हुए तकलीफ पद उनके द्वारा हो जाए <laughs> बोलिए गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की बड़ी सुंदर चर्चा पूजी गुरुदेव भगवान के द्वारा हम और आप श्रवण कर रहे थे मैं अधिक समय नहीं लूंगी बस पाँच मिनट में अपनी बात और एक पद बोलकर वाणी को विराम दूंगी क्योंकि समय हो गया है चलने का लेकिन चलते चलते भी भगवान का नाम स्मरण करते हुए और अभी अभी पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा बड़ी सुंदर चर्चा हम लोग सुन रहे थे राम ही केवल प्रेम प्यारा तो श्री तुलसीदास जी महाराज का यही भाव है कि हमारे परमात्मा को केवल प्रेम ही प्रिय लगता है चाहे जितना जब करें तब करें ध्यान करें लेकिन जब तक जीवन में प्रेम नहीं आया तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली तो एक बार एक ज्ञानी में और एक भक्त में झगड़ा हो गया ज्ञानी ने कहा कि भगवान हमसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और भक्त ने कहा कि भगवान हमसे ज़्यादा प्रेम करते हैं तो कहा कि भाई दोनों आपस में क्यों झगड़े जिससे जिसके लिए कहा जा रहा पहले एक बार उससे चलकर तो पूछा जाए कि आप ज्ञानी को अधिक प्रेम करते हो कि भक्त को अधिक प्रेम करते हो और दोनों ने जब भगवान से जा कर पूछा तो भगवान ने कहा कि देखो भाई ज्ञानी तो मेरी आत्मा है क्योंकि ज्ञानी अपने में और मुझ में कोई अंतर नहीं समझता वही तो कहता है हम ही थे भूले हम ही में भूले हमें खोजने हम ही चले हम ही ने खोजा हम ही ने पाया हमें मिले तब हम ही मिले तो वो कहता है कि मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं तो भगवान ने कहा कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है और अब भक्त ने सुना तो बेचारा भक्त उदास हो गया उदास होकर जाने लगा भगवान ने कहा कि पूरी बात तो सुनो भक्त बोला क्या सुनना प्रभु जब ज्ञानी को इतना बड़ा पद दे दिया अपनी आत्मा बताया है तो हमें तो कोई नीचा ही पद दिया जाएगा भगवान ने कहा कि पूरी बात सुनो ज्ञानी तो मेरी आत्मा है लेकिन भक्त बोले भक्त मेरा परमात्मा है मैं तो अपने भक्त का भी भक्त हो जाता हूँ तो कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है एक बार भाव से पुकारो तो जरा ईश्वर को देखना है कैसे वह साकार नहीं होता है तो भगवान तो आज है अभी है आवश्यकता है प्रेम की तभी तो एक कवि ने पूछा कि प्रभु श्री राम वनवासी क्यों बने तो कुछ लोगों ने कहा कि रावण को मारने के लिए राम जी वनवासी बने तो कहा कि दस कंध के मारन को चतुरंगिनी शक्ति मति रुपता होती खासी अगर रावण को मारने के लिए राम जी वनवासी बने होते तो अपनी चतुरंगनी सेना साथ लेकर जाते तो कहा कि ऋषि महात्माओं का स्वागत करने के लिए बने होंगे तो बोले ऋषियों मुनि के सत्कारन को बहुज विधानते सुख राशि और जब वनवासी बन ही गए तो भैया भरत मनाने के लिए पहुंचे तो मन राखिते बंधु भरत को औसी घरे फिर जाते प्रजा के उपासी पर आई क्यों नहीं तो बोले एक ही कारण लगता है कि शबरी वनवासि होती न जो तो प्रभु राम बनते वनवासी अगर शबरी मैया वनवासिनी नहीं होती तो हमारे प्रभु राम भी वनवासी नहीं बनते लेकिन शबरी मैया ने गुरुदेव के वचनों पर भरोसा किया और यह प्रतीक्षारत्त भजन है शबरी मैया का इसको हम और आप भाव से बोलेंगे परम शबरी ारी रसता दे खतबरी की उम्र गई सारी रसता देख शबरी की उम्र देंगे कबू दर्शन देंगे, दर्शन देंगे। हितकारी रसता दे शबरी की उम्र गई सारी सता देखत शबरी की उम्र गई सौरी अवश्य दर्शन देंगे और आगे की चर्चा कुछ भैया जी के द्वारा हम लोग सुनेंगे और यह तो करे बिहारी सरकार की कृपा हुई कि हाजिरी लग गई और यहाँ पर आने का सुयोग बना बस इसी प्रकार से उनकी कृपा हमारे आपके सबके ऊपर बरसती रहे बोलिए भक्त भगवान की बोलो भक्ति महारानी की उनका बहुत-बहुत